श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण देव सन अठारह सौ ईस्वी की नौ यात्रा उक्त भक्त महिला से दक्षिणेश्वर चलने के लिए श्री राम कृष्ण देव का आह्वान श्री राम कृष्ण देव अपनी धुन में चलते हुए बाहर के बरामदे में जहाँ पिछली रात को रथ यात्रा का उत्सव मनाया गया था आकर अकस्मात पीछे की ओर देखते ही उन्होंने देखा कि वे भक्त महिला उनके पीछे पीछे चली आ रही हैं उनको देखते ही वे खड़े हो गए तथा माँ आनंदमयी माँ आनंदमयी कहकर बारंबार प्रणाम करने लगे वे भक्त महिला भी जब श्री राम कृष्ण देव के श्री चरणों में मस्तक टेककर प्रणाम कर खड़ी हुई तो उनके मुख की ओर देखते हुए श्री राम कृष्ण देव बोले चलो न माँ चलो न जब उन्होंने इन शब्दों का उच्चारण किया तो इन भक्त महिला को भी एक ऐसा अपूर्व आकर्षण अनुभव हुआ कि बिना कोई विचार किए ही इन महिला भक्त की आयु लगभग तीस वर्ष की रही होगी तथा गाड़ी पालकी के अतिरिक्त इससे पूर्व कभी किसी स्थान से दूसरे स्थान में वे नहीं आई गई थी वे उनके पीछे पीछे पैदल चलने लगी केवल एक बार दौड़ती हुई मकान के अंदर जाकर बलराम बाबू की पत्नी से यह कह आई कि श्री रामकृष्ण देव के साथ मैं दक्षिणेश्वर जा रहे हूँ उनका दक्षिणेश्वर जाना सुनकर और भी एक भक्त महिला सब काम का छोड़कर उनके साथ चलने लगी इधर श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो उन भक्त महिला को अपने साथ चलने को कहकर पुनः पीछे की ओर न देखकर श्रीयुत योगेन छोटे नरेन आदि बालक भक्तों को लेकर सीधे नाव पर जा विराजे दोनों भक्त महिलाएँ भी दौड़ती हुई वहां उपस्थित हो नाव पर सवार हुई तथा नाव की बाहरी पटरी पर बैठ गई नाव चलने लगी नाव के कुछ दूर जाने पर उन महिला भक्त ने श्री राम देव से कहा मन में तो यह इच्छा होती है कि भगवान को मैं खूब पुकारूं उनमें सोलह आने मन लगा दूं किंतु मन किसी भी तरह वश में नहीं आता क्या करूं श्री राम कृष्णदेव अरे उन पर अपना सारा भार क्यों नहीं सौंप देती आंधी में पड़ी हुई जूठी पत्तल की तरह पड़े रहना पड़ता है वह कैसे जानती हो पत्तल पड़ी हुई है हवा जिधर उसे ले जा रही है उधर ही वह उड़ती हुई चली जा रही है इसे भी ठीक उसी प्रकार समझना चाहिए इसी तरह उन पर अपना सारा भार सौंप पड़े रहना पड़ता है चेतन्य वायु मन को जिधर फिराना चाहे उधर ही फिरना चाहिए बस इतना ही इस तरह वार्तालाप होता रहा तथा नाव भी काली मंदिर के घाट पर आ गई नाव से उतरते ही श्री राम कृष्ण देव काली घर पहुंचे भक्त महिलाएं काली मंदिर के उत्तर में अवस्थित नौबत खाने में श्री माता जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात मां काली को प्रणाम करने के लिए मंदिर की ओर चली इधर श्री राम कृष्ण देव बालक भक्तों को अपने साथ लेकर माँ काली के मंदिर में उपस्थित हो उन्हें प्रणाम कर भावा हो मंदिर के सम्मुख स्थित सभा मंडप में जा विराजे तथा मधुर कंठ से गाने लगे भुवन भुलाईली मां भवमोहिनी मूलाधारे महोत्पले वीणावाद्य विनोदिनी शरीरे शारीरी यंत्रे सुम्नादित्रे गुण गुणभेदे महामंत्रे तीन ग्राम संचारिणी आधारे भैरवाकार षले श्रीराग आर मणिपुर ते मल्लार बसंते हृद प्रकाशिनी विशुद्धे हृदोलसूरे कर्नाटक आज्ञापुर तान मान मानलयपुरे श्रीनंद कुमारे कय तत्व तत्वनाश्चय है तव तत्व गुणत्रय काकी मुख आच्छादि अर्थात हे माभो भव मोहिनी तुमने संसार को भुला रखा है मूलाधार महाकाल में तुम वीणावाद्य विनोदिनी हो शरीर रूप शारीरिक यंत्र के सुसुमनादि तीन तारों में गुणभेद से महामंत्र का अवलंबन कर तीन ग्रामों में तुम संचरण करती रहती हो मूलाधार चक्र में तुम भैरव राग के रूप में विद्यमान हो स्वाधिष्ठान में षठ दल में श्री राग हो मणिपुर में मल्लार और वसंत राग के द्वारा तुम अनाहत नामक हृदय पद्म को प्रकाशित करती हो विशुद्ध चक्र में हिंदोल तथा आज्ञा चक्र में तुम कर्णाटक राग हो एवं तान मान लय तथा सुर के द्वारा तुम त्रि अर्थात मंद्र मध्य तथा तार इन तीन सप्तकों का भेदन करती हो पदकर्ता श्री नंद कुमार जी कह रहे हैं कि तुम्हारे तत्व का निश्चय करना कठिन है गुणत्रय ही तुम्हारा तत्व है सुषमनादि द्वार को आच्छादित कर तुम अवस्थान किया करती हो मंदिर के सम्मुख स्थित सभा मंडप के उत्तर की ओर श्री जगदम्बा के सामने बैठकर कर श्री रामकृष्ण देव गा रहे थे उनके साथी भक्तों में से कोई बैठकर तथा कोई खड़े होकर स्तंभित हृदय से भजन सुनकर मुग्ध हो रहे थे गाते गाते भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव सहसा खड़े हो गए गाना बंद हो गया उनके मुख मंडल के अदृष्ट पूर्व हास्य ने मानव चारों ओर आनंद फैला दिया निस्पंद भक्तवृंद्री कृष्ण देव की श्रीमूर्ति की ओर टकटकी ठक बांध कर देखने लगे श्री राम देव का शरीर उस समय एक ओर झुक गया है यह देखकर तथा कहीं वे गिर न पड़े इस विचार से श्री छोटे नरेन्द्र उन्हें पकड़ने को उद्यत हुए किंतु उनके स्पर्श करते ही श्री रामकृष्ण देव यातना अनुभव करते हुए बहुत जोर से चिल्ला उठे छोटे नरेंद्र यह सोचकर कि श्री कृष्ण देव को उस समय उनका स्पर्श शिक्षित नहीं है दूर हट गए श्री कृष्ण देव के भतीजे श्रीयुक्त रामलाल मंदिर से उनके उस अव्यक्त कष्ट सूचक शब्द को सुनकर तत्काल ही वहां उपस्थित हुए तथा उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के श्रीअंग को पकड़ लिया कुछ देर तक इस प्रकार खड़े खड़े भगवान नाम श्रवण करने के पश्चात धीरे धीरे श्री देव को बाह्य चेतना हुई किंतु उस समय भी मानो भाव के आवेग के कारण वे स्वाभाविक रूप से खड़े नहीं हो पा रहे थे उनके पैर बहुत जोर से लड़खड़ा रहे थे उस अवस्था में श्री राम देव मंडप के उत्तर की ओर की सीढ़ियों से मंदिर के आंगन में किसी तरह घुटनों के बल उतरते हुए छोटे बच्चे की तरह कहने लगे माँ मैं गिर तो नहीं पढ़ूँगा गिर तो नहीं पढ़ूंगा वास्तव में ही उस समय उनको देखकर यह धारणा होने लगी कि मानो हुए तीन चार वर्ष के एक छोटे बालक हैं तथा माँ की ओर देखते हुए ये बातें कह रहे हैं एवं माँ के नेत्र से नेत्र मिलाकर भरोसा पाकर ही सीढ़ियों से उतरने में समर्थ हो रहे हैं अत्यंत साधारण विषयों में भी इस प्रकार अपूर्व निर्भरता का भाव क्या फिर कहीं हमें देखने को प्राप्त होगा